तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के छठी कंडिका तक का विचार कल तक हो चुका है आज सप्तम कंडिका का विचार होना है प्रथम दो खंडों में उपनिषदों का परमतात्पर्य जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका उपदेश हुआ प्रथम दो खंडों में निर्विशेष ब्रह्म का उपदेश आचार्य ने किया निर्विशेष ब्रह्म विद्या है परमरह उपनिषद शब्द का निर्विशेष्या और सविशेष ब्रह्म विद्या भी द्वितीय खंड से तृतीय खंड से चतुर्थ खंड के षष्ठ मंत्र तक खंड, खंडिका तक सविशेष ब्रह्म विद्या बताई वह भी उपनिषद है उपनिषद शब्द का अर्थ होता है रहस्य तो सविशेष ब्रह्म विद्या भी रहस्य है निर्विशेष ब्रह्म विद्या भी रहस्य है तो दोनों रहस्य हैं, तो दोनों में समानता ही होगी इसलिए परम रहस्य विशेषण जोड़ दिया निर्विशेष ब्रह्म विद्या का टीकाकार ने कि परम रहस्य रूप जो निर्विशेष ब्रह्म विद्या है उसे स्रोत्र से इत्यादि से पहले बता दिया गया और रहस्य रूपा सविशेष ब्रह्म विद्या भी बता दी गई और दोनों विद्या को आचार्य से सुना और उत्तम अधिकारी फिर प्रश्न करता है कि उपनिषद भो ब्रूही भो एने हे भगवान आप उपनिषद रहस्य को बताइए परम रहस्य को बताइए उपनिषद अर्थ है ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या का हमें उपदेश करिए ब्रह्म विद्या सुनकर के फिर कह रहा है कि रह। उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या का उपदेश हमें करिए आचार्य कहते हैं कि उक्ताते उपनिषद तुम्हें तो ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया है कहा कौन सी है परम रहस्य। तो कहा ब्राह्मिम ब्राह्मी वे उपनिषद अभ्रूम तुम्हें हमने ब्रह्म विद्या ही निर्विशेष ब्रह्म विद्या ब्राह्मी शब्द से लेना निर्विशेष ब्रह्म विद्या रूप जो परम रहस्य है उसे स्रोत्र से इत्यादि से दो खंड के माध्यम से बता दिया है वही उपनिषद है परम रहस्य है वो बता दिया है अब इसो कंडिका का व्याख्यान रूप भाष्य है इसे देखिए उपनिषदम रहस्यम उपनिषद का अर्थ कर दिया रहस्यम चिंतना चिंतन योग्य भो यने भगवन्द्रूही शिष्य सप्तमी है उक्तवती शिष्य का विशेषण है तो शिष्य ने ऐसा कहने पर आचार्य से शिष्य ने इस प्रकार की प्रार्थना करने पर कि हे भगवान आप रहस्य बताइए ऐसी प्रार्थना शिष्य ने की उसके पश्चात आह आचार्य आचार्य शिष्य की प्रार्थना के पश्चात कहते हैं कि उक्ता यानी अभीता ते तव उपनिषद तो तुम्हें हमने रहस्य का उपदेश कर दिया है परम रहस्य बता दिया है तो शिष्य कहता है कि का पुनः सा सा यानी उपनिषद का उपनिषद कौन सा रहस्य आपने हमें बताया तो कहा कि इत्याह शिष्य का ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मिम वावत उपनिषदम अब्रूम ये वाक्य है आचार्य का तो ब्राह्मिम पद का विग्रह करके बता रहे हैं टीका भास्कर भगवान कि ब्रह्मण परमात्मनः यम यम इति ब्राह्मी ऐसा विग्रह करिए ब्रह्मण यम तेदम इस अर्थ में अन प्रत्यय होकर ब्राह्मी शब्द बना इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म्ह ब्रह्म्ह ब्रह्म संबंधिनी ब्रह्म विषयी ब्रह्म विषय जिसका ऐसी विद्या और ब्रह्म से सविशेष ब्रह्म नहीं लेना है ब्रह्मेनाशेष ब्रह्म इसलिए कहा इति ताम परमात्म वो ब्राह्मिम तो परमात्म अतीत विज्ञान से वन इति एव उक्ता पर अवधार उत्थ हैं कि परमात्म जो अतिथ विज्ञान है। मनसो मनो यत इत्यादि के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या वो है अतीत विज्ञान प्रथम दो खंडों के द्वारा उपदिष्टा विद्या उसी को यहां पर उपनिषद शब्द से भी लेना है उसी को अतीत विज्ञान कहा जा रहा है वही परम रहस्य है तो अतीत विज्ञान का अर्थ हुआ प्रथम दो खंडों के द्वारा उत्तम अधिकारी को बताई गई ब्रह्म विद्या वह परमात्मा विषय होने से उसे ही उपनिषद कहते हैं परम रहस्य कहते हैं और वो हमने तुम्हें बता दी है और वाव का अर्थ कर दिया एवं उपनिषद अब्रूम यानी परमात्म विषयक परम रहस्य रूप विद्या तुम्हें बताई गई तो उक्ताम एवं परमात्मिद्यापनिषद इति अवधारयती तो उपनिषद अब्रूम इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान यानी आचार्य मुख से श्रुति निर्धारण कर रही है अवधारण कर रही है यही उपनिषद है ऐसा और वो पूर्ण रूप से बताई गई है अभी कोई उसका सहकारी बताना या फल उपयोगी अंग को बताना बाकी नहीं रहा वह अपना फल समूल अध्यास की निवृत्ति रूप सिद्ध करती है बिना किसी सहयोगी के ही जो पूर्व दो खंडों के द्वारा उक्त ब्रह्म विद्या है उसका स्वरूप है अहम् ब्रह्मास्मि आत्मा ब्रह्म तदेव ब्रह्मत्व इत्यादि से बताया अन्य देव तद विदिता अथवा इससे यही बताया है कि आत्मा ब्रह्म है अरे जो आत्मा है न तो मैं ब्रह्म हूं अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा जो संशयपर्य रहित तो अनुभव है ये है ब्रह्म विद्या और इसका फल है समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष और इस अपने फल के संपादन में इसे किसी भी साधनांतर की या सहयोग अंतर की अपेक्षा नहीं है वह अकेली ही समूल अध्यास की निवृत्ति करने में समर्थ है ऐसा हम पहले तुम्हें बता चुके हैं ये यह यहां पर कह रहे हैं कि उक्ताम एव परमात्म विद्याम इति अवधारयति का करता है आचार्य आचार्य अवधारयति सफल ब्रह्म विद्या का उपदेश तुम्हें हम कर चुके हैं ऐसा अवधारण सात्वी के द्वारा क्यों किया जा रहा है कहते इसलिए कि उत्तरार्थम उत्तर से लेना उत्तर ग्रंथ और उत्तर ग्रंथ के द्वारा ब्रह्म विद्या जो समूल अध्यास की निवर्तक है परम पुरुषार्थ मोक्ष की साधन है वह कैसे प्राप्त हो जाए जिस अधिकारी को प्राप्त हो सकती है ऐसे अधिकारी की विशेषता बताई जा रही है यानी ब्रह्म विद्या प्राप्ति के साधन उत्तर ग्रंथ के द्वारा बताया जा रहे है सफला ब्रह्म विद्या तो बता दी गई वो सफल ब्रह्म विद्या जिन साधनों से संपन्न अधिकारी में प्राप्त होती है स्थित रहती है उन साधनों का अष्टम कंडिका के द्वारा निरूपण करना है तप कर्मादि को बताना है तो ये तपादि साधन से संपन्न जो है उसी में स्रोत्र से इत्यादि ग्रंथ का श्रवण करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कारोदय होता है और वह स्थित होता है फल परसायी साक्षात्कार होता है इसलिए ब्रह्मविद्या प्राप्ति का साधन आगे वाले ग्रंथ से बताने के लिए यहा सफला ब्रह्मविद्या का अवधारण आचार्य कर रहे हैं बता रहे हैं कि यही वो ब्रह्म विद्या है परम पुरुषार्थ का साधन उत्तरा इतने का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार इसे देखिए परम रहस्यम स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि ना उत्तम एवं उत्तरार्थम इति उत्तर विद्या प्राप्ति उपाय स्रोत्र उक्ता विद्या इति श्रोत्र इत्यादि उपदिष्टा विद्या परमरहस्य उपनिषद है तो उक्तम एव परम रहस्यम उत्तरार्थम अवधारयती ऐसा जो ये करना करना बीच में उत्तरार्थम जो भाष्यस्थ पद है उसकी व्याख्या करते हैं टीकाकार कि उत्तर उत्तरग्रंथेन विद्या प्राप्ति उपाय विधानार्थम उक्ता विद्या एव इति अवधारयती उत्तरार्थम का अर्थ है कि उत्तर जो ग्रंथ है चतुर्थ कंडिका की चतुर्थ ब्राह्मण का अष्टम कंडिका से आगे वाला ग्रंथ ये है उत्तर ग्रंथ इससे विद्या प्राप्ति के उपाय का विधान करना है विद्या ने यही उपनिषद शब्दित ब्रह्म विद्या और उसकी प्राप्ति के साधन को बताना है आगे वाले ग्रंथ से इसके लिए यहाँ पर उक्ता विद्या निरपेक्षा एवं तो उक्त विद्या के द्वारा अपने फल संपादन में अपेक्षित तो साधनों को बताने के लिए उत्तर ग्रंथ नहीं है जो उक्त विद्या है अहम ब्रह्मास्मित्या कारक साक्षात्कार वह तो अपना फल समूल अध्यास की निवृत्ति में निरपेक्ष ही है साधनातर निरपेक्ष है ऐसा अवधारण यहां पर आचार्य कर रहे हैं ब्राह्मिम वावते उपनिषद अभ्रूम इस वाक्य से ये यह यहां पर बताया गया परमात्मा विषयाम उपनिषदम इत्यादि का अवतरण है टीका में अवधारण प्रतिवचनस्य से चो मुखे, मुखे नो इत्यादिना तो आओ, प्रतिवचनस्य तो जो प्रतिवचन है उत्तर वाक्य है आचार्य का शिष्य के प्रश्न का उत्तर रूप जो वाक्य है उसे कहा जा रहा है प्रतिवचन वो है उक्ताते ते उपनिषद ब्राह्मी वावत उपनिषद अब्रूम यह वाक्य इस आचार्य के प्रतिवचन वाक्य में अवधारणार्थत्व को स्फुटी अने स्पष्ट करते हैं कि यह आचार्य का वाक्य ब्रह्म विद्यालपादन में साधनातर निरपेक्षा ही है इत्याकारक अवधारणार्थक ये वाक्य है ऐसा स्पष्ट किया जा रहा है स्कूट है प्रश्न द्वारा मुख्य शब्द का होता है द्वार और चौदह शब्द का है प्रश्न इसलिए चौदह मुखेन यानी प्रश्न द्वारा प्रश्न द्वारा इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है तो परमात्म विषय उप निषदम श्रुतवत उपनिषद्रूही इति पृछत शिष्यस्य को कभी यह प्रश्न है पहले शिष्य के प्रश्न वाक्य का अभिप्राय पूछा जा रहा है तात्पर्य अभिप्राय कहते हैं तात्पर्य तो परमात्म विषयाम उपनिषद श्रुतवतः षष्ट्यंत है श्रुतवत तो परमात्म विषयक उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या से स्रोत्र इत्यादि वचनों से सुन ली है जिसने शिष्य ने ऐसा शिष्य और आप कह रहे हो उत्तम अधिकारी भी हैं तम अधिकारी शिष्य ने स्रोत्र से इत्यादि से परमात्म विषयक उपनिषद को सुनने पर भी प्रश्न किया कि उपनिषदम भो ब्रूही ऐसा ऐसा प्रश्न करने वाले शिष्य का कह अभिप्राय क्या अभिप्राय हो सकता है यह तो नहीं कि बिल्कुल उसने ब्रह्म विद्या सुनी ही नहीं उपनिषद सुनाई नहीं तो उपनिषद सुन करके फिर प्रश्न कर रहा है कि उपनिषद बताइए ऐसा तो उस शिष्य का क्या अभिप्राय है तो पहले प्रश्न का अभिप्राय बताया पूछा जा रहा है तो कहते हैं अभिप्राय को ही स्पष्ट करते हुए क्या ये अभिप्राय है ये अभिप्राय है ऐसा कि यदि तावत श्रुत से अर्थस प्रश्न कृत ततः पिष्टपेशन वत पुनरुक्त पुनरुक्तो अनर्थकः सै यदि जो सुना है तदर्थकी पुनः प्रश्न है तब तो ये पिष्टपेशन हो जाएगा पीछे हुए आटे को पुनः पीछना जैसे व्यर्थ है पुनरुक्ति हो जाएगी तो ये कहते हैं तो पुनरुक्तो अनर्थ का प्रश्न प्रश्न हो जाएगा शिष्य और उत्तम अधिकारी शिष्य इस प्रकार व्यर्थ का प्रश्न नहीं कर सकता तो इसलिए ये शिष्य के प्रश्न में वैयर्थ नामक दोष को टालने के लिए यदि ये, ये कहो अथका से दूसरा विकल्प किया जा रहा है। कि अथ सवशेषा उत्ता उपनिषद तत तलवन उपसंहारो नुक्त प्रेतस्मा इति अथ यानी यदि यहाँ शात के पास पूर्ण विराम होता तो अच्छा है अथ यहाँ से दूसरा वाक्य है दूसरा विकल्प है कि अथ यानी अथवा यदि ये, ये दूसरा विकल्प इस प्रकार करते हैं कि आप ये कहो कि आचार्य ने शिष्य ये समझ रहा है कि आचार्य ने श्रोत्र से इत्यादि से ब्रह्म विद्या का उपदेश तो किया और मैंने सुना भी लेकिन ये जो आचार्य के द्वारा उक्ता ब्रह्म विद्या है वह सावशेषा है यानी अभी फल संपादन में अन्य अंगों की अपेक्षा करने वाली है अथवा साधनांतर की अपेक्षा करने वाली है इसलिए उसके द्वारा फल संपादन में अपेक्षित जो अंग या साधनांतर है वह बताना बाकी है ऐसा समझता है कौन शिष्य यदि और ये मान करके यदि आगे ये कहोगे कि वो अवशिष्ट अंग को बताने के लिए प्रश्न है कि ब्रह्म विद्या उक्त ब्रह्म विद्या के द्वारा अपेक्षित अर्थ को आप बताइए ऐसा तो कहते हैं फिर आचार्य का प्रत्यस्मा लोकाद अमृता भवंती इस वाक्य से ब्रह्म विद्या का फल वर्णन करके उपसंहार करना गलत सिद्ध हो जाएगा अनुचित सिद्ध हो जाएगा जब अभी फल उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्या उगता ब्रह्म विद्या अकेली बिना सहयोग्यन्तर की फल प्रदान करने में समर्था ही नहीं है उसे साधनांतर की अपेक्षा है और वो साधनांतर अभी बताया नहीं है तो फल बता करके उपसंहार नहीं हो सकता लेकिन आचार्य ने प्रत्यस्मान लोकाद अमृता भवंती इससे फल वर्णन करके उपसंहार भी किया है इसके आधार पर ये निकलता है कि ब्रह्म विद्या सावशेषा भी नहीं है इसलिए ब्रह्म विद्या के द्वारा अपेक्षित जो सहयोगी हैं उसके उपदेश के लिए प्रश्न ये भी नहीं बन सकता ये कहा गया कि अथ सावशेषा उक्ता उपनिषद सत्या फलवचनेन उपसंहारो न युक्त सावशेष होती यदि ब्रह्मविद्या उक्ता तो फल कथन करके उपसंहार करना नहीं बनता लेकिन किया है तस्मात। उक्त उक्ता सेश उक्त तस्मापनिषद शेष विषय उक्तनिषद शेष विषय प्रश्नोनुपन्न आनावशे शेषित्वाद इसलिए उक्त उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या के शेष यानी अंग उपकार फलोपक अंग विषयक प्रश्न है ये भी नहीं कहा जा सकता प्रश्नों प्रश्नो अनुपन्न क्यों तो ब्रह्म विद्या अनवशेषित है फल संपादन में उसे किसी की भी अपेक्षा नहीं है इसलिए सहयोग्यंतर निरपेक्षा ब्रह्म विद्या फल परसायी है फल संपादन में समर्था है और ऐसी ब्रह्म विद्या बता दी तो ये प्रश्न भी नहीं बनेगा कि ब्रह्म विद्या का में फल का संपादन करने के लिए जो सहयोगी है उसका प्रश्न उपदेश करिए इस विषयक प्रश्न होगा ये भी नहीं कह सकते ये कहा गया आगे हैं तो यदि वो भी नहीं क्या नाम अवशिष्टा सावशेषा भी नहीं माना गया और अवशिष्ट विषय प्रश्न भी नहीं है ये सब आप कह रहे हो तब पूछा जा रहा है कि कस्तर ही अभिप्राय प्रस्तु तो शिष्य ने जो उपनिषदम भो ब्रूही ऐसा आचार्य से कहा है प्रार्थना की है तो शिष्य का क्या अभिप्राय हो सकता है जो पहले बताना चाहते थे वो अभिप्राय तो होगा नहीं तो क्या अभिप्राय होगा ये हुआ प्रश्न यहाँ तक इति उच्चते इति शब्द तो प्रश्न के उपसंहार के लिए है प्रश्न प्रश्न विषयक जो वाक्य है उसके अभिप्राय को स्पष्ट करने वाला जो प्रश्न अब उच्चते इत्यादि से समाधान किया जा रहा है तो उच्चते कि पूर्वक्ता उपनिषद पूर्वोक्त उपनिषद शेष तया साधनान्तर अपेक्षा अथ निरपेक्षा सापेक्षा चेत अपेक्षित विषयाम् उपनिषद ब्रूहि अथ निरपेक्षा चेत चेतार्य पिपलाद नात पर शिष्य का ये अभिप्राय प्रश्न करने का उच्चत इत्यादि से सिद्धांति कह रहे हैं कि किम अभी यह निश्चित नहीं है स्रोत से स्रोत मनसो इत्यादि के द्वारा उक्ता ब्रह्म विद्या शेष के रूप में और शेष शब्द का अर्थ है फलोपकारी अंग फलोपकारी साधन तो फलोपकारी साधन की अपेक्षा करती है ब्रह्मविद्या जैसे दर्श पूर्णमास को अपना फल प्रदान करने के लिए दर्श पूर्ण प्रयास आदि जो अंग हैं उनकी अपेक्षा होती है उनको कहा जाता है फल उपयोगी अंग तो दर्श मास को अपना फल स्वर्ग अपने अधिकारी को प्रदान करने के लिए उसके अंग भूत प्रयासादि की जैसे अपेक्षा हैं क्या ब्रह्मविद्या को भी ऐसे कुछ फलोपकारी अंगों की अपेक्षा है यदि है तो वो अंग बताइए अथवा कहते तत्सारी साधनांतर अपेक्षा तो तत्सहकारी इसमें सहकारी शब्द से लेना है प्रधान साधन शेष शब्द से तो लेना है अंग रूप साधन तो प्रयाज अनुयाज ये दर्श मास के अंग है और दर्श पूर्णमास पे होने वाले जो छह प्रधान याग हैं दर्श यानी अमावसा अमावस्या पर तीन याग होते हैं और पूर्णमासी पर तीन याग होते हैं वे हैं प्रधान छ याग वे उनको अंग नहीं कहते हैं तो जो प्रधान हैं वे भी अपने अधिकारी को फल देने के लिए इन प्रधान यागों में से छ को एक दूसरे की अपेक्षा है पांच होने मात्र से भी स्वर्ग नहीं मिलेगा छः के छ होने चाहिए तो ये जो छह प्रधान याग हैं दर्शपूर्ण मास ये जैसे अपने अधिकारी को अपना फल देने के लिए समान रूप से प्रधान भाव से अपेक्षा करते हैं एक दूसरे की ऐसे ब्रह्म विद्या के समान ही कोई साधनांतर हो जिससे समुचित ब्रह्म विद्या मोक्ष प्रदान करती हो जो समुच्चयवादी हैं उनके अनुसार तो ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष का साधन है ना ऐसे तो तत् सहकारी शब्द से लेना ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या के तरह ही प्रधान बनकर के मोक्ष के प्रति उपकारी अंग साधन उसकी अपेक्षा ब्रह्म विद्या को है यह एक विकल्प है अथ अथ्व यानी अथवा निरपेक्षा यानी इन अंगों से तथा प्रधान साधनांतर से निरपेक्ष ही अकेली ब्रह्म विद्या अपना फल समूल अध्यास के निवृत्ति रूप प्रदान करती है सम्पन्न करती है तो अथवा निरपेक्षा ने फल संपादने निरपेक्षा एवं उपनिषद ये दो विकल्प हुए इनमें से यदि शिष्य ये समझ रहा है कि सापेक्षा चेत यदि ब्रह्म विद्या अपना फल संपादन करने के लिए अंग या प्रधान साधनांतर सापेक्षा है तब तो अपेक्षित विषयाम उप ब्रूहि। तो जिस अंगांतर की या प्रधान साधनांतर की अपेक्षा फल संपादन में ब्रह्म विद्या को है वह अंगांतर या प्रधान साधनांतर आप मुझे बताइए क्योंकि पहले तो शुद्ध ब्रह्म विद्या मात्र बताइए आपने और उसे अपेक्षित फल संपादन में अंग या प्रधान साधन नहीं बता वो बताइए ये प्रश्नकर्ता शिष्य का अभिप्राय है और ये पहले विकल्प में और अथ यदि द्वितीय विकल्प लेते हैं ये कहते हैं कि ब्रह्म विद्या फल संपादन में निरपेक्ष ही है उसको किसी साधनांतर की अपेक्षा नहीं है तब तो हो कहते हैं अथ निरपेक्षा चेत अवधारय पिपलादवत नाथ परिप्राय तो यदि उक्ता उपनिषद फल संपादन में साधनातरनिरपेक्षा ही हैं तो जैसे आचार्य जी ने अपने पास आए हुए ब्रह्म जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शांत करने वाला उपदेश करने के बाद ये निर्धारण कर दिया अवधारण कर दिया कि अतः परम नास्ति यही परम रहस्य है इससे आगे कुछ है नहीं ऐसा आप भी अवधारण करिए कि साधनांतर या साधनाया अंगातरनपेक्षा ब्रह्म विद्या फल संपादन में समर्था है ऐसा उदाहरण करिए शिष्य का अभिप्राय तो अथ निरपेक्षा चेत वत परम अस्ति अवधार्य पिपलादतना यह प्रश्नकर्ता शिष्य का अभिप्राय तात्पर्य है थोड़ी टीका है टीका को देखिए किम पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया अन्यत अपेक्षते तो क्या यानी वो भाष्य का अर्थ कर रहे हैं ये जो दो विकल्प किए ना यहाँ पर पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया साधनातरम साधनांतरम है ऐसा एक विकल्प और दूसरा प्रधान साधन तो क्या पूर्वक्ता उपनिषद यानी स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि से बताई गई ब्रह्म विद्या शेष के रूप में अन्य किसी की अपेक्षा करती है फल संपादन में इसमें प्रयुक्त जो शेष शब्द है उसका अर्थ करते हैं टीकाकार शेष शब्दे फलोपकारी अंगम विवक्षितम शेषतया में शेष शब्द का अर्थ है फल संपादन में उपकारी अंग यानी साधन गौण साधन फलोप फल के संपादन में उसकी अपेक्षा ब्रह्म विद्या को है क्या चार नंबर टिप्पणियों में टिप्पणी कार कहते जैसे कि दर्शादे प्रयाज आदि तो दर्शादि को प्रयाजादि की अपेक्षा है और तत्सहकारी साधनांतर अपेक्षा इसमें सहकारी शब्द प्रयोग है ना तो सहकारी शब्द से किसको लेना है वो बता रहे टीकाकार कि सहकारी शब्दे न अनुपसर्जनम अपि समुच्चे अर्म विवक्षितम तो सहकारी शब्द से अनुपसर्जन उपसर्जन का तो अर्थ होता है गौण जैसे दर्शक पूर्णमास के अनुपसर्जन अंग है प्रयाग आदि उपसर्जन अंग है अनुपसर्जन नहीं और अनुपसर्जन कहते प्रधान को तो प्रधान है दर्श पूर्णमास पूर्णमास पर होने वाले तीन याग और दर्श पर होने वाले तीन याग ये अनुपसर्जन है और ये सब मिलकर के स्वर्ग रूप फल प्रदान करते हैं जैसे क्या ऐसे ब्रह्म विद्या का भी कोई ब्रह्म विद्या के तरह ही सम प्रधान साधनांतर हैं मोक्ष संपादन में ब्रह्म विद्या के द्वारा अपेक्षित यदि है तो उसको आप बताइए ये शिष्य का अभिप्राय है शिष्याभिप्राय उपवर्णीय समाधान आह एक उपन्न इत्यादि इस प्रकार शिष्य के प्रश्न का अभिप्राय वर्णन भाष्यकार ने किया भाष्य में अब जो उपनिषदम भो शिष्य का ये प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर जो आचार्य ने दिया उक्ता उपनिषद इत्यादि इसका अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं कि शिष्य आचार्य का उत्तर वाक्य प्रतिवचन वाक्य अवधारणार्थक है ये नहीं बताता कि ब्रह्म विद्या को फलोपकारी अंग के रूप में किसी अन्य की अपेक्षा है या ब्रह्म विद्या के तरह ही प्रधान साधनांतर की मोक्ष संपादन में अपेक्षा है ब्रह्म विद्या को ऐसा आचार्य नहीं बता रहे हैं किंतु ये कह रहे हैं कि उक्ता उपनिषद अकेली ही ब्रह्म फल संपादन में समर्था है ऐसा अवधारण कर रहे हैं अवधारणार्थक प्रतिवचन है इसलिए टीकाकार ने अवतरण में लिखा एवं शिष्य अभिप्राय उपवर्ण्य समाधानम आह एक तद उपन्नमति शिष्य के अभिप्राय का स्पष्टीकरण करके अब प्रतिवचन के अभिप्राय को स्पष्ट कर रहे हैं आचार्यस्य अवधारण वचन इति ते उपनिषद आचार्य अवधारण वचन उपपन्नम ऐसा करना ये जो आचार्य का उक्ताते ते वचन है ये अवधारणार्थक है निर्धारण कर रहा है कि निरपेक्षा ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का साधन है अब आचार्य के प्रतिवचन में अवधारणार्थत्व ही है इसे स्पष्ट करने के लिए जैसे शिष्य के प्रश्न वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए बीच में एक प्रश्न हुआ ऐसे ही यहां पर ननु इत्यादि से आक्षेप समाधान किया जा रहा है कि प्रतिवचन वाक्य का अवधारण ही अर्थ होगा अन्य कोई अर्थ नहीं होगा ये दिखाने के लिए आक्षेप समाधान है कि ननु नावधारणम इदम् ये आचार्य का वाक्य अवधारणाथक नहीं हो सकता ये आक्षेप किया जा रहा है क्यों तो कहते अन्यत कत अक्त तपोदम इत्यादि सत्य वक्त उच्यते इद यहाँ तपोदम इत्यादि यहाँ पूर्ण विराम हो तो उचित है है कि नहीं में? न प्रश्नार्थ, हाँ, प्रश्नार्थ है तो ठीक है यहाँ वो पूरा वाक्य हो जाता है कहते हैं जिस कारण से य का अर्थ है अन्य वक्तव्यम दूसरा कथ वक्तव्य विषय भी तो बाकी है तस्य तपो दमह इत्यादि तो तस्य शब्द से लेना है तस्य शब्द से ब्रह्म विद्या को तो ब्रह्म विद्या के पूर्व पक्ष का अभिप्राय है सहयोगी के रूप में तप दम कर्मादि बताए जा रहे हैं तो ये जो अष्टम कंडिका के द्वारा तपादि बताए जा रहे हैं वो ब्रह्म विद्या के फल संपादन में ब्रह्म विद्या के सहयोगी के रूप में बताए जा रहे हैं इसलिए ब्रह्म विद्या को निरपेक्ष नहीं कह सकते ये पूर्व पक्षी का कथन हुआ शंका करने वाले का आक्षेप करता का अब इस आक्षेप का समाधान करने के लिए लिखते हैं भाष्कार भगवान कि सत्यम वक्तव्यम उच्चते आचार्य तो सत्य जो आप कह रहे हो कि अभी वक्तव्य विशेष विषय विशे से बाकी हैं शेष हैं और उसको आचार्य अष्टम कंडिकादि से बता रहे हैं ये तुम ठीक कह रहे हो लेकिन जो बता रहे हैं आचार्य वह ब्रह्म विद्या को फल संपादन में अपेक्षित अर्थ के रूप में नहीं बताया जा रहा है ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में बताया जा रहा है ब्रह्म विद्या के सहयोग फल संपादन में सहयोगी के रूप से नहीं बताया जा रहा साधन के रूप में बताना अलग बात और फल में सहयोगी के रूप में बताना अलग बात तो हम तो ये कह रहे हैं कि फल संपादन में ब्रह्म विद्या निरपेक्ष है ऐसा अवधारण आचार्य कर रहे हैं इस अवधारण के साथ तस्य तपह दम कर्म इत्यादि कंडिका का कोई विरोध नहीं है क्योंकि ये कंडिका तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का साधन तपादी है करके कह रही है तो ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में तपादी का वर्णन करने वाले ग्रंथ के साथ ब्रह्म विद्या को फल संपादन में निरपेक्ष बताने वाले आचार्य के वचन का अवधारण वचन का कोई विरोध नहीं है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सत्यम वक्तव्यम उच्चते आचार्य नतु तो उक्तोपनिषद शेषतया तत्सहारी साधना अभिप्राएण वा तो उक्ता जो उपनिषद है अहम ब्रह्म समित ब्रह्म विद्या उसके फलोपकारी अंग के रूप में तपादि को आचार्य के द्वारा नहीं बताया जा रहा है या तत्सहारी साधनांतर यानी ब्रह्म विद्या के तरह ही प्रधान के रूप में मोक्ष के प्रधान साधन के रूप में तपादी को आचार्य के द्वारा नहीं बताया जा रहा है निर्देश निर्देश या साधन शब्द से भाव प्रधान निर्देश का मतलब साधन इस अर्थ में सिद्धि अर्थ में प्राप्ति अर्थ में वो है न कि ओ ये कर्म अर्थ में उत्पत्ति या करण अर्थ में उत्पत्ति करके ऐसा नहीं साध धातु हैं वो भाव प्रधान निर्देशन भाव अर्थ में वहां ल्यूट प्रत्ये हुआ है ये बता रहे हैं जो साध धातु से लुट प्रत्य होकर साधन शब्द बना है वह भाव अर्थ में बना है हा भाव है क्रिया इसलिए सहकारी साधन का मतलब वो क्रिया यानी कर्म कोई कर्म ब्रह्म विद्या जैसे समुच्चयकारी कहते हैं ना समुच्चयकारी जो है ब्रह्म विद्या और कर्म इन दोनों को सह प्रधान हेतु मानते हैं मोक्ष के प्रति जैसे समुच्चयवादी ऐसा कोई समप्रधान साधन कर्म बताने के लिए भी नहीं है उत्तर ग्रंथ ये इसके लिए भी नहीं है अभी तो ब्रह्म विद्या के साधन के रूप से बताया जा रहा है तपादि को ब्रह्म विद्या के फल संपादन में ब्रह्म विद्या के तरह प्रधान के रूप से नहीं बताया जा रहा है ये कह रहा है तो किंतु ब्रह्म विद्या तो ये जो तपादी हैं इनको ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंग के रूप के रूप में या ब्रह्म विद्या के तरह मोक्ष में प्रधान साधन के रूप में नहीं बताया जा रहा है तो ब्रह्म विद्या यहाँ तपादि का उपदेश किस प्रकार किया जा रहा है ये प्रश्न होता है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण तपादि का वर्णन अष्टम कंडिकादि के द्वारा हो रहा है वह ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के साधन के रूप में उपाय यानी साधन प्राप्ति के उपाय फल संपादन के उपाय नहीं ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति के उपाय ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी तपादी साधनों से संपन्न साधक को साधक में ब्रह्म विद्या आएगी ये बताने के लिए उत्तर ग्रंथ है कहा यह कैसे आपको निश्चित हुआ कि ब्रह्म विद्या के फल संपादन में उपयोगी तपादी नहीं है अपितु ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में उपयोगी है इसका निर्धारण आपने कैसे किया कतः इस प्रकार हुआ कि स्तद वेदंग सह पाठन समीकरणात तप प्रभृती प प्रवृत्ति नाम में तप और प्रवृत्ति शब्द का अर्थ होता आदि तो आदि शब्द से दम और कर्म को लेना तो ये जो तप दम और कर्म है इनमें इनका उपदेश ब्रह्म विद्या प्राप्ति के साधन के रूप में है ब्रह्म विद्या के फल संपादक साधन के रूप में नहीं निर्धारण हम इसलिए कर रहे हैं कि वेद तथा वेदांगों के साथ तपादि का पाठ है और ये निश्चित है कि वेद या वेदांग ये मोक्ष संपादन के साक्षात साधन नहीं है वेद मोक्ष संपादन का साधन नहीं है मोक्ष का साक्षात जो साधन है ब्रह्म विद्या उसका साधन बनता ऐसे हाँ ज्ञान की उत्पत्ति में साधन है मोक्ष प्राप्ति में साधन नहीं मोक्ष के संपादन में साधन नहीं है साक्षात साधन नहीं है ऐसे तदंग तो वेदांग जो छह हैं ज्योतिष आदि वे भी ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय भले ही हो जाए परंपराया लेकिन प्राप्त ब्रह्म विद्या के फल संपादन में सहयोगी है ऐसा नहीं और ऐसे जिनमें मोक्ष साधनत्व का निर्धारण नहीं है मोक्ष के असाधनत्व का निर्धारण है ब्रह्म विद्या के प्राप्ति का साधनत्व का निर्धारण है न कि मोक्ष प्राप्ति मोक्ष के साधनत्व का ऐसे वेद तथा वेदांगों के साथ तप दम और कर्म का पाठ होने के कारण माना जाएगा कि वेद और वेदांग के तरह ही तप दम और कर्म भी ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के अंग हैं ब्रह्म विद्या के फल के संपादक नहीं है ये सिद्धांति ने कहा कि वेदंग सह पाठन समीकरण तप्रभृती और वेद और वेदांग में मोक्ष साधन तो नहीं है इसे स्पष्ट कर रहे हैं आगे कि नहीं न ही वेदा शिक्षादी अंगाना चाहक्षा ब्रह्म विद्याशेष तत्सहारीधन वा हाँ यहाँ पूरा वाक्य तो होना चाहिए हाँ संभवती ठीक है हाँ तो ठीक वाक्य पूरा यहाँ होना चाहिए संभवती क्रियापद लिख हो तो और भी अच्छा है और वाह के पास वाक्य पूरा है सहपठिताना में इत्यादि से तो दूसरी एक शंका आ रही है तो वाह न शुरू हाँ, में ही है तो संभवती यहाँ पर कर, लिख करके पूरा वाक्य होना चाहिए कि वेदानाम वेदादी वेदानाम शिक्षादी अंगान वेद और शिक्षादी जो अंग है शिक्षा व्याकरण निरुक्त और हाँ छंद ज्योतिष इनमें साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्व ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंगत्व वेद तथा वेदांगों में नहीं है या तत्सहारी साधनत्व यानी ब्रह्म विद्या के तरह प्रधान साधनत्व भी मोक्ष का नहीं है संभव नहीं है इसलिए इनके साथ पठित तपादि को भी इन्हीं के तरह ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंग भी नहीं माना जाएगा और ब्रह्म विद्या के फल के संपादक प्रधान साधन भी नहीं माना जाएगा अपितु तो जैसे वेद तथा वेदांग ब्रह्म विद्या प्राप्ति के साधन है ऐसे तप दम और कर्म भी ब्रह्म विद्या प्राप्ति के साधन होंगे न कि फलोपकारी अंग या प्रधान फलोपकारी साधन इसलिए उक्ता ब्रह्मविद्या विद्या निरपेक्षा है और उक्ता ब्रह्मविद्या में फल संपादन में निरपेक्षत्व तो बताने के लिए यह अवधारण अर्थक प्रतिवचन सार्थक ही है उपपन्न ही हैं ये यहाँ पर कहा गया थोड़ी टीका है टीका को देखिए विद्या अंगत्वही नहीं सह पाठात तप नाम विद्या अंगत्व नास्ती उक्तम। तो जो जिनमें विद्या अंगत्व नहीं है वेद तथा वेदांगों में विद्या अंगत्व नहीं है विद्या अंगत्व नहीं है का मतलब विद्या के फलोपकारी साधनत्व नहीं है और उनके साथ ये तपादी का पाठ होने से तपादि को भी विद्यांग नहीं माना जाएगा विद्या का फलोपकारी साधन नहीं माना जाएगा विद्या की प्राप्ति का साधन तो होगा लेकिन विद्या का फलोपकारी अंग नहीं होगा तो विद्या अंगत्व इति उक्तम ये बात इतने ग्रंथ से बताई गई सिद्धांति के द्वारा अब आगे वाक्य हैं योग्यता योग्यतावशेन इत्यादि से लिखा जा रहा है अवतरण सह पठिता नाम यथा योग्यम इत्यादि से ये जो भाष्यारा न एक शंका रही है ये शंका ग्रंथ का अवतरण है टीका में तत्र योग्यता वशेन इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल